कवितावली उत्तरकांड उद्बोधन सुनकान दिये रघुनाथ के सुख मंदिर सुंदर रूप सदा धरे धनुरे सादर सो तुलसी जप जान कि सुशील सुमंथन सो तूर कुपंथ कुसाथ हिरे हे तुलसीदास नित्य नियम का ध्यान दे कर श्री रघुनाथ जी की गुणगाथा श्रवण करो सुख के स्थान धनुष और तर्कस्थ धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का ही सदा स्मरण करो और जिहवा से रात दिन आदर पूर्वक श्री जानकी नाथ का ही नाम जपो सुशील और संत पुरुषों का संग करो एवं कपटी पुरुष कुपंथ और कुसंग को त्याग दो सुतदार अगार सखा परिवार बिलोक महाकुशमा जिरे सबकी ममता कहे समता संत सभान नर देह कहां कर देख विचार बिगारु गवार का जिरे जन डोलोल कर जो तुलसी भज को राज हिरे पुत्र कलत्र घर मित्र परिवार इन को महा सबकी ममता कुछ सब की समता कर समाज कर देखो अपने ही लिए कहते हैं अरे गमार, काम को न बिगाड़ लालची कुत्ते की तरह इधर उधर न भटक कौशलराज श्री रामचंद्र का भजन कर विषयापर निशान तरना कर्यो अनुराग हिरे ममता सब भूल गयो भय भाग विकाल रो अजहू जल जीवन जाग हिरे तरुणाई रूपी निशा पाकर तू विषय रूपी पर की पीति में भज गया है यमराज के पहरेदार दुख रोग और वियोग को देखकर भी तुझे वैराग्य नहीं होता ममता वस्तु सब भूल गया अब भोर हो गया है इस महान भय से भाग जा बुढ़ापा रूपी में काल मृत्यु रूप सूर्य का उदय हो गया अरे जल जीव तू अब भी नहीं जागता जनम्यो जह जोन अनेक क्रिया सुख लाग कर इन पर जननी जनका दु भय भूरि दहोरी भाई की तुलसी अबराम को को कहाई की हंस बड़ो करणी तू ने जिस योनि में जन्म लिया उसी में सुख के लिए अनेकों कर्म किए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता माता पिता इत्यादि तेरे अनेकों हितैसी हुए और फिर उन्हीं से हृदय में जलन होने लगी गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अब राम का दास कहलाकर कर तो हृदय में चातक की सी टेक धारण कर अर्थात जैसे चातक मेघ के सिवा और किसी से याचना नहीं करता उसी प्रकार तू भी राम को छोड़कर और किसी के आगे हाथ न पसार अब सबसे बड़ा हंस का वेद धारण करके तो बगुला और कौ की सी करनी छोड़ दे। भली भारत भले कुले जन्म। समाज शरीर भलो नहीं कहे कहे करुशा बरसा हिम मारुत घाम सदा सही कहे जो भज भगवान सयान सुलसी हठ चातक जो गही कहे न तो और सब हर हाटक काम दुहा नहीं गए भारतवर्ष की पवित्र भूमि है है उत्तम में जन्म हुआ है। समाज और शरीर भी उत्तम मिला गोसाई जी कहते हैं ऐसी अवस्था में जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन त्याग कर वर्षा जाड़ा वायु और घाम को सहन करते हुए चातक के समान हठपूर्वक सर्वथा भगवान को भसता है वही चतुर है अन्यथा और सब तो सुवर्ण के हल में काम धेन को जीत कर केवल विष सुसंत सुजान सुशील सिरो मनिभय सुरती रथता सुमनावत आवत पावन होता है तातन छुन के को भाजन सो सब ही सो उठाई कहो भुज द सदा तुलसी जो जो रहे रग तुलसीदास जी कहते हैं मैं दोनों उठाकर सभी से कहता पुरुष प्रकार के छल छोड़कर सच्चे भाव से श्री रघुनाथ जी का हो रहता है वही पुण्यात्मा पवित्र साधु सुजान और सुशील शिरोमणि है देवता और तीर्थ उसके मनाते ही आ जाते हैं और उसके शरीर का स्पर्श कर स्वयं ही पवित्र हो जाते हैं तथा वह सभी प्रकार के गुणों का आकर और सबका स्नेह भाजन हो जाता है विनय। सो जन सुपिता सो सोए भाई सो भामिनी सो सुन सो सोही तुम सोई सगो सुखा सुई चेरो सो तुलसी प्रिय प्राण समान बहु तेरो जो तज देह राम को तेहराम कोसाई जी कहते हैं जो पुरुष शरीर और घर की ममता को त्याग कर जल्दी से जल्दी स्नेह पूर्वक भगवान राम का हो जाता है वही मेरी माता है वही पिता है वही भाई है वही स्त्री है वही पुत्र है और वही हितैषी है तथा वही मेरा संबंधी वही मित्र वही सेवक वही गुरु वही देवता वही स्वामी और वही सेवक अर्थात वही सब कुछ है अधिक कहाँ तक बनाकर कहूँ वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है राम वह मात पिता गुरु बंधु और संग सखा सुत स्वामी स्नेही राम कि सौह स्वरो है राम को राम रेंगो रंग और राम राम मुए मुए गति सोई जग में तुलसी दौलत श्री रामचंद्र जी ही मेरी माता है देही पिता है तथा वे ही गुरु बंधु साथी सखा पुत्र प्रभु और प्रेमी है ही रामचंद्र की शपथ है मुझे तो राम का ही भरोसा है मैं राम ही के रंग में रंगा हुआ हूँ दूसरे में रुचिपूर्वक मेरा मन ही नहीं लगता गुसाई जी कहते हैं जिसे जीते हुए भी राम से ही स्नेह है हैं। और जो मरने पर भी राम ही में मिल जाता है इस प्रकार सदैव जिसे राम का ही भरोसा है वही संसार में जीता है नहीं तो और सब मरे हुए ही देह धारण किए डोलते हैं राम प्रेम ही सार है सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जलुहै चुतिराम कथा मुख राम को नाम ही पुनराम ही को थलुहै मति राम हिशो गतिराम सो रतिराम सुराम ही को बलु है कीन कहे कह तुलसीक मते इतनो जगजीवन को फलु है श्री राम और जानकी जी का अनुपम सौंदर्य नेत्रूपी मथलियों के लिए अगाध जल है कानों में श्री राम की कथा मुख से राम का नाम और हृदय में राम जी का ही स्थान है बुद्धि भी राम में लगी हुई है राम ही तक गति है राम ही से प्रीति है और राम ही का बल है और सब की बात तो नहीं कहता परंतु तुलसीदास के मत में तो जगत में जीने का फल यही है दशरथ के दान सरो मणि राम पुराण प्रसिद्ध सुनो जसुमय नर नागसुरा सुर जा चक जो तुम सो मन भाव तपायु न कै तुलसी कर जोरी कर दीन दयाल सुनय जही देह सने हु रावर सो अच देह थी के जा हे दशरथ जी के पुत्र धानियों में श्रेष्ठ श्री राम सिंधु जी मैंने आपका पुराणों में प्रसिद्ध यह सुना है नर नाग सूर्य तथा असुरों में जितने भी आपके याचक बने उनमें से किसने आपसे अपना मनोवांछित पदार्थ नहीं पाया यदि दीनवत्सल प्रभु राम कृपा करके सुने तो तुलसीदास हाथ जोड़कर कर विनय करता है कि जिस देह से आपके प्रति स्नेह न हो ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है झूठो है झूठो है झूठो सदा जग संतो है। जानपन को जानपनी को सुगुमान पढ़ो तुलसी के विचार गवार महा है जानक जीवन जान जानो तो जान कहावत जान कहा तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि अरे दुष्ट जिन संतों ने इस संसार की थाह पाली है वे कहते हैं कि संसार झूठा है झूठा है झूठा है, है। परंतु उसके लिए करोड़ों संकट सहता है और दांत निकाल कर हाय हाय करता है तुझे अपने ज्ञानी पने का बड़ा अभिमान है परंतु तुलसी के विचार से तो तू महागवार है यदि तूने ज्ञान के द्वारा जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी को नहीं जाना तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी वस्तुतः क्या जाना अर्थात कुछ भी नहीं जाना